प्यार में डूबा मेंढक मैक्स मेढक नदी के किनारे बैठा था उसे आज कुछ अजीब सा लग रहा था उसे यह नहीं पता था कि वो खुश था या दुखी वो हफ्ते भर अपने सपनों में ही खोया खोया घूम रहा था क्या वो बीमार था फिर उसकी मुलाकात छोटे शूअर से हुई हेलो मेंढक छोटे शूअर ने कहा तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी नहीं लगती है तुम ठीक तो हो ना मुझे नहीं पता मेढक ने कहा मुझे एक ही समय पर हंसने और रोने का मन करता है और मेरे अंदर कुछ धक धक चल रहा होता है हो सकता है तुम्हें सर्दी लग गई हो छोटे शुअर ने कहा बेहतर होगा कि तुम घर जाओ और बिस्तर पर आराम करो फिर मेढक आगे चला वो काफी चिंतित लग रहा था फिर वो खरगोश के घर के सामने से गुजरा खरगोश उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अंदर आओ और बैठो खरगोश ने प्यार से कहा अच्छा बताओ खरगोश ने कहा तुम्हें क्या परेशानी है कभी कभी मैं गर्म महसूस करता हूँ और कभी कभी ठंडा मेढक ने कहा और यहाँ मेरे अंदर कुछ धकधक हो रही है और फिर उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा खरगोश ने बहुत सोचा बिल्कुल एक असली डॉक्टर की तरह देखो उसने कहा वो तुम्हारा दिल है उसने कहा मेरा दिल भी धक धक करता है लेकिन मेरा दिल कभी कभी सामान्य से अधिक तेजी से धड़कता है मेडक ने कहा वो एक दो एक दो करता है खरगोश ने अपनी अलमारी से एक बड़ी किताब निकाली और उसके पन्ने पलटे अरे उसने कहा अगर दिल की धड़कन तेज हो और अगर तुम गर्म और ठंडा महसूस करते हो इसका मतलब है तुम्हें किसी से प्रेम हो गया है प्रेम मेडक ने आश्चर्य से कहा वाह मुझे किसी से प्यार हो गया है और फिर मेंढक इतना प्रसन्न हुआ कि वो दरवाजे से बाहर निकला और उसने हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाई जब मेंढक अचानक आसमान से नीचे गिरा तो छोटे शुअर को काफ़ी डर लगा तुम पहले से बेहतर दिख रहे हो छोटे शुअर ने कहा मुझे ठीक ठाक लग रहा है मेंढक ने कहा मुझे किसी से प्यार हो गया है ये तो बड़ी अच्छी खबर है तुम किसके प्यार में पड़े हो छोटे शुअर ने कहा मेढक उसके बारे में सोचने के लिए नहीं रुका मैं जानता हूँ उसने कहा मैं प्यारी सफ़ेद बत्तख से प्रेम करता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते छोटे शोर ने कहा एक मेंढक किसी बत्तख से प्यार नहीं कर सकता है देखो तुम्हारा रंग हरा है और बत्तख सफेद रंग की है लेकिन मेंढक उस बात को लेकर खास परेशान नहीं लगा मेढक लिख नहीं सकता था लेकिन वो सुंदर पेंटिंग बना सकता था घर में वापस आकर मेंढक ने एक प्यारा सा चित्र बनाया जिसमें उसने अपने पसंदीदा लाल और लाल और नीले रंगों का इस्तेमाल किया शाम को अंधेरा होने पर वो अपनी पेंटिंग लेकर बाहर निकला और उसने उसे बत्तख के घर के दरवाजे के नीचे धकेल दिया मेढक का दिल उत्साह से जोर जोर से धड़क रहा था बत्तख को पेंटिंग देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई मुझे यह खूबसूरत पेंटिंग भला कौन बेच सकता है वो चिल्लाई फिर उसने वो पेंटिंग दीवार पर लटका दी अगले दिन मेढक ने फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता बनाया गुलदस्ते को देने के लिए बत्तख के घर गया लेकिन जब वो बत्तख के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे बत्तख का सामना करने में बहुत शर्म महसूस हुई इसलिए उसने फूलों को दरवाजे पर ही रख दिया और उसने जितनी तेजी से हो सका वहां से भाग गया और फिर यही सिलसिला दिन ब दिन चलता रहा मेढक बत्तख से बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था बत्तक को जो उपहार मिले थे वो उनसे बहुत प्रसन्न थी लेकिन वो उपहार उसे कौन भेज रहा था बेचारा मेढक अब उसे अपना भोजन बेस्वाद लग रहा था और वो रात को भी सो नहीं पा रहा था हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा वो बत्तक को अपना प्रेम कैसे दिखाए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो पहले किसी और ने न किया हो मेढक ने फैसला किया मैं दुनिया की ऊंची कूद का रिकॉर्ड तोड़ूंगा उससे प्रिय बत्तख बहुत आश्चर्यचकित होगी और वो फिर वो मुझसे वापस प्यार करने लगेगी मेंढक ने तुरंत उच्च कूद का अभ्यास करना शुरू किया उसने कई दिनों तक ऊंची कूद का अभ्यास किया वो बादलों की ऊंचाई तक कूदा दुनिया मेंढक को क्या हो गया है बत्तक ने चिंतितों पर पूछा। इस कूदना बहुत खतरनाक है इससे उसे चोट लग सकती है बत्तख की बात सही निकली शुक्रवार दोपहर दो, पर, दो पर एक बड़ी दुर्घटना हुई मेढक इतिहास की सबसे ऊंची छलांग लगा रहा था तभी वो अचानक अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से जमीन पर चित गिर पड़ा इत्तिफाक से बत्तख उसी समय वहां से गुजर रही थी बत्तक उसकी मदद के लिए तेजी से दौड़ी मेढक बड़ी मुश्किल से ही चल पाया बत्तक उसे सहारा देते हुए अपने साथ घर ले गई घर पर बत्तख ने बहुत प्यार से मेढक की देखभाल की और उसे अच्छा खाना खिलाया अरे मेंढक शायद आज तुम मर जाते बत्तकने का अगर से तुम सावधान रहना मैं तुमसे बहुत प्यार करती फिर अंत में मेढक भी अपनी हिम्मत जुटा पाया मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिय बत्तक मेढक ने हकलाते हुए कहा अब उसका दिल पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा गहरा हरा हो गया था सबसे मेंढक और बत्तख दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं पर मेंढक हरा है और बत्तख एकदम सफेद है पर प्यार इस तरह की सीमाओं और बंधनों से परे होता है समाप्त